तो सुनिए इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी और दुश्मन मिल गया पर एक दिन अचानक ही मुझे बिन मांगे ही मेरा शत्रु घर बैठे मिल गया हुआ ये कि मेरे ही गांव के राजकीय प्राथमिक आयुर्वेदिक औषधालय में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहीं से ट्रांसफर होकर आया वो सर पर जालीदार टोपी लगाता था दाढ़ी रखता था और सलवार कुर्ता पहनता था नाम था अमीर खान मुझे उसे देखते ही पक्का विश्वास हो गया कि यही तो है वो जो देश के दुश्मन लोगों की जमात का आदमी है सौभाग्य से मुझे अपने घर के इतने करीब एक दुश्मन प्राप्त हो गया था अब मुझे भाई साहब लोगों द्वारा बताई गई बातें ज्यादा ठीक से समझ में आने लगी मैं हर बात से आमिर खान को जोड़ देखता और संयोग देखिए की वो विधर्मी मेरे दुश्मन की हर कल्पना पर खरा उतरता अब तक मैंने सैकड़ों बार सुना और पढ़ा था कि इन्हीं मलेश विधर्मियों की वजह से हमारी भारत माता के दो टुकड़े हुए हैं ये लोग भारत को मां नहीं बल्कि डायन मानते हैं क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाते हैं चार चार औरतें रखकर 40-40 औलादे पैदा करते हैं जल्दी से जल्दी अपनी आबादी बढ़ाकर शेष बचे भारत पर भी कब्जा करना चाहते हैं ये लोग तो नजबंदी भी नहीं करवाते इन्हें तो कानून में भी छूट सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते शाहबानो नाम की बुढ़िया के मामले में तो इन्हें खुश करने के लिए संसद ने कानून ही बदल दिया इन्हें हज करने में अनुदान मिलता है जबकि हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भी टैक्स भरना पड़ता है इनके लड़के दिन भर लोहा कूटते हैं और शाम होते ही बन हमारी बहु बेटियों को पटाने निकल पड़ते हैं स्कूल कॉलेज में हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पर फंसा भगा ले जाते हैं यौन शोषण के बाद उन्हें बदनाम बस्तियों में बेच देते हैं इनके मदरसों में आज से अलिफ नहीं पढ़ाया जाता है सब तरह के गुरवाद की जड़ में यही लोग होते हैं इन्होंने मस्जिदों के नीचे हथियार छिपा रखे हैं। जब भी पाकिस्तान हमला करेगा तब ये देश के भीतर उसके लिए हमसे लड़ेंगे ये गोमांस खाते हैं स्वभाव से निर्दय और क्रूर होते हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं हमारे देश और धर्म किसी के भी सगे नहीं है शाखा में सुनी हुई इस तरह की सैकड़ों बातें मेरे दिमाग में घर किए हुए थी जिसके चलते ही मुझे आमिर खान और उसके जैसे दिखाई पड़ने वाले हर व्यक्ति में एक उग्रवादी और देशद्रोही इंसान नजर आने लगा मैं सोचता था कि इतने बुरे लोगों को भारत में क्यों रखा जा रहा है सरकार ने फौज के जरिए जबरन क्यों नहीं पाकिस्तान भेज देती? मगर मैंने सत्तारूढ़ कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के बारे में भी पढ़ा था ऐसी मुस्लिम परस्त पार्टी के सत्ता में रहते और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मेरे तो अपने ही घर में सब कांग्रेसी भरे पड़े थे तो क्या मैं राष्ट्रद्रोहियों के खानदान से हूँ अक्सर ऐसे सवाल उठते रहते थे जैसे जैसे इस तरह के बहुत सारे सवाल मुझे घेरते मैं और अधिक ताकत से हिंदू समाज को संगठित करने के संघ के कार्य में खुद को लगा देता मुझे विश्वास था कि संगठित हिंदू समाज ही एक समर्थ भारत बना सकता है अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य था हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है हिंदू राष्ट्र की ओर मेरी जल्दी ही पदोन्नति हो गई मैं मुख्य शिक्षक से कार्यवाहक बना दिया गया दोनों ही नियुक्तियां जबानी ही थी किसी प्रकार का लिखित आदेश नहीं जब स्वयं सेवकों को ही सदस्यता की कोई रसीद या पहचान पत्र दिया नहीं है तो पदाधिकारियों को भी इसकी क्या जरूरत है मैंने पूछा था इस बारे में तो जवाब मिला कि संघ में इस प्रकार की कागजी खानापूर्ति के लिए समय व्यर्थ करने की परम्परा नहीं है खैर कार्यवाहक बनने के बाद मेरी जिम्मेदारियों में प्रखंड यानी ब्लॉक स्तरीय बैठकों में भाग लेना भी शामिल हो गया जब मैं पहली बार दो दिवसीय बैठक में भाग लेने तहसील मुख्यालय मांडल गया तो साथ में बिस्तर गणवेश लाठी और खाने के लिए थाली कटोरी भी ले जानी पड़ी किराया भी खुद देना पड़ा और बैठक का निर्धारित शुल्क भी चुकाना पड़ा रात का खाना भी घर से बांध कर ले गया दूसरे दिन भोर में तकरीबन पाँच बजे भिसल की आवाज ऐसी नींद खुली नित्य कर्म निवृत्त होने के बाद संस्कृत में संवेद स्वरों में प्रातः स्मरण दोहराया गया प्रातःकालीन शाखा लगी दिन में पूरे प्रखंड में अरिष्ट के काम का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया भोजन और बौद्धिक सत्र चले अलग अलग समूहों में बैठकर राष्ट्र की दशा और दिशा पर गंभीर चर्चा हुई इस दो दिन के एकत्रीकरण से मुझे स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्र निर्माण का कार्य मानवीय न होकर ईश्वरीय कार्य है इसमें काम करने का अवसर बिरले और नसीब वालों को ही मिलता है संघ कोई संस्था नहीं है ये तो व्यक्ति निर्माण का प्रकल्प है जिससे हम जैसे संस्कारवान राष्ट्रभक्त युवाओं का निर्माण हो रहा है जिला स्तर से आए प्रचारक जी और संघ चालक जी ने बहुत ही प्रभावी उद्बोधन दिया उनका एक एक वाक्य मुझे वेद वाक्य लगा कितने महान और तपस्वी लोग हैं ये जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया है मैंने भी मन ही मन निश्चय कर लिया की मैं भी अपना जीवन संघ के पवित्र उद्देश्यों को पूरा करने में लगाऊंगा